योग प्रदीप पातंजलोगप्रदीपर्शन समन्वय इसी बात को गीता के पांचवे अध्याय में निम्नलिखित श्लोकों में दर्शाया है न कर्तृत्व न कर्माणी लोकसभा सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते न्यचि पापम न चुकत विभु अज्ञाने वृत ज्ञान मुह्यं ज्ञानेन तो तमाम यसित महात्म तेषा आदित्यवद ज्ञान प्रकाश्यति तत्परम ईश्वर भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों तथा कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है किंतु परमात्मा के सानिध्य से प्रकृति ही बढ़ती है अर्थात गुण ही गुण में बरत रहे हैं सर्वव्यापी ईश्वर न किसी के पाप को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है किंतु अविद्या से ज्ञान विवेक ज्ञान ढका हुआ है इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं परंतु जिनका अंतकरण का अज्ञान विवेक ज्ञान द्वारा नाश हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के सजिश उस पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को हृदय में प्रकाशित करता है अर्थात साक्षात् कराता है इद्रशेष स्वरास सिद्धि सिद्धा उपर्युक्त सूत्र से ईश्वर की सिद्धि स्पष्ट शब्दों में बतलाई गई है विज्ञान भिक्षु ने यह अपने सांख्य प्रवचन भाष्य में ईश्वर को प्रकृति लय का वाचक बतलाया है इसलिए पाठकों के स्वतंत्रता स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने के लिए प्रकृति लय के प्रसंग के साथ इस सूत्र को बतलाए देते हैं न कारण लयात कृतकृत्यता कृत मग्नवद्युत्थानात कारण में लीन होने से मनुष्य पुरुष को कृत क्रित कृतकृत्यता नहीं हो सकती क्योंकि डुबकी लगाने वाले के समान फिर ऊपर उठना होता है इस विषय में योग दर्शन की व्याख्या देखिए अर्थात प्रकृति लय होना भी मुक्ति नहीं है क्योंकि जिस प्रकार डुबकी लगाने वाले को श्वास लेने के लिए ऊपर उठना होता है इसी प्रकार प्रकृति लयों को भी एक नियत समय के पश्चात विवेक ज्ञान द्वारा स्वरूपावस्थिति प्राप्त करने के लिए प्रकृति लीनता से निकलकर फिर जन्म लेना होता है अकार्योग यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं है तो भी परतंत्रता से उसका योग होता है अर्थात यद्यपि प्रकृति कार्य पदार्थ नहीं है कारण है फिर भी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों के अधीन पुरुष के अपवर्ग स्वरूपावस्थिति कराने के लिए प्रवृत्त हो रही है प्रवृत्ति लय पुरुष स्वरूपावस्थिति को प्राप्त किए हुए नहीं होते इसलिए प्रकृति ईश्वरी नियमों से परतंत्र हुई उनको अपवर्ग दिलाने के लिए प्रकृति लीनता से निकलकर कर ऊँचे योगियों के कुल में जन्म दिखाई देता दि, दिलाती है सही सर्वविश सर्वकर्ता वही सर्वज्ञ और सब करता है अर्थात वह चेतन तत्व ईश्वर प्रकृति जिसके अधीन ज्ञान व्यवस्था और नियम पूर्वक पुरुष के अपवर्ग के लिए प्रवृत्त हो रही है सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है इद्र से स्वर सिद्धि सिद्धा इस प्रकार की ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है अर्थात प्रथम अध्याय के बानबे सूत्र में ईश्वर के बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार का न होने से असिद्धि बतलाई थी पर इस प्रकार सर्वसृष्टि का नियंता, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है